क्या लेकिन अगर प्रोफेसर नहीं तो फिर कौन कौन हो सकता है कतिल अर्षिद ने बेहद उत्सुकता से सवाल किया विक्रांत ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा अगर हमने पहले ही आकर यहाँ पूल में नहाना शुरू कर दिया होता तो फिर हमें ये सब पहले ही समझ में आ गया होता अच्छा तुम लोगों ने शुरू से एक चीज नोटिस की पुलिस इस पूरे केस में सिर्फ दर्शक बनकर रह गई है रोज एक मर्डर होता है पुलिस भागते हुए क्राइम सीन पर पहुंचती है लेकिन उसे वहां से कुछ नहीं मिलता है फिर अगले दिन एक और मर्डर फिर मेडिकोर के डायरेक्टर को धमकी फिर पैसे को जलाना लेकिन एविडेंस के नाम पर पुलिस के पास कुछ नहीं है मतलब कि कतिल जैसे चाह रहा है वैसे वैसे पुलिस को घुमा रहा है क्या तुम लोगों ने कभी ये सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है इसके पीछे की वजह क्या है आपका मतलब की कोई छुपा हुआ आदमी है हर्ष ने अबाक रहते हुए सवाल किया कोई उससे भी बड़ा बहुत शातिर आदमी है विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा अब मुझे समझ आ रहा है कि हेडक्वार्टर से हम लोगों को इस केस पर काम करने के लिए क्यों भेजा गया है ये कोई मामूली केस नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है तो फिर हुआ क्या है असल में क्या हुआ है हर्षित ने बिल्कुल शॉक्ड रहते हुए पूछा ये सब प्लानिंग की गई है विक्रांत ने कहा मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि कोई प्लान बनाना और फिर उस पर एक्शन लेना इन दोनों में जमीन आसमान का अंदर है प्रोफेसर खुराना पढ़ा लिखा प्रोफेसर था इस तरह का भयानक मर्डर करना उसके बस से बाहर है एक बार के लिए वो ये सब प्लान तो कर सकता है लेकिन इसे असलियत में लाना उसके बस के बाहर है इसलिए मुझे लग रहा है कि कोई और है जो प्रोफेसर खुराना के बदले को पूरा करने के लिए मर्डर कर रहा है और बाद में उसने प्रोफेसर खुराना को इसलिए मार दिया ताकि उसका मुंह बंद रहे मतलब प्रोफेसर खुराना को फंसाया जा रहा था उनका शोषण किया जा रहा था हर्षित सुनकर काफी हैरत में था लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उसने ऐसा किया क्यों वो आदमी हासिल क्या करना चाहता था तुमने खुद ही बताया था ना कि मेडिकोर फार्मा मार्केट में भी लिस्टेड है। अपनी आँखें बड़ी करते फार्मा कम्पनी के तौर पर मेडिको तो का करना चाहता है तो आज से हमें इस केस को खत्म करने के लिए हायरअप को टारगेट करना होगा हमसे तो थोड़ा परेशान होते हुए कहा अगर हायरअप भी कुछ इस तरह की हरकत कर सकता है तो फिर तो सब आउट ऑफ कंट्रोल ही है हम लोग भला उनसे कैसे निपट सकते हैं वो बहुत पावरफुल लोग हैं। हर्षित ने बेहद चिंतित होते हुए कहा मुझे तो टेंशन इस बात की हो रही है कि अगर ये सब चीजें सही हैं, तो फिर इसका मतलब अभी मौत का दौर खत्म नहीं हुआ है। अभी आगे और भी जाने जाएंगी चिंता मत करो मैंने हेडक्वार्टर में कमांडिंग ऑफिसर अनूप सहगल से बात करके उन्हें केस की सारी रिपोर्ट दे दी है और कल मैं डिविजन चीफ को भी लेटर लिखकर सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा चूंकि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो वो निश्चित रूप से हमारी सिचुएशन समझेंगी विक्रांत ने जवाब दिया लेकिन हमें भी अपना बेस्ट देना है अगर हम लोग इस केस की पूरी सच्चाई सामने नहीं ला सके तो फिर हमारे हाथ से देहरादून का सिर काटने वाला केस भी निकल जाएगा फिर हमें वो केस इन्वेस्टिगेट करने को नहीं दिया जाएगा हम्म समझ गया हर्षद ने अपना सिर हिलाते हुए कहा उसके साथ ही हर्ष ने भी अपना सिर सहमति में हिला दिया लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखते हुए ये लग रहा था कि इस वक्त वो काफी कन्फ्यूज नजर आ रहा था हर्ष कल तुम तो हम लोगों के ठहरने के लिए कोई सेफ और सूटेबल प्लेस ढूंढ लेना विक्रांत ने हर्ष को ऑर्डर दिया हम ना तो अब सोलन पुलिस स्टेशन में रह सकते हैं और ना ही किसी होटल में हमें कहीं सीक्रेट जगह पर अपना अड्डा बनाना होगा लेकिन क्यों क्या पुलिस स्टेशन में भी कोई छुपा हुआ हो सकता है क्या हर्ष ने सवाल किया पता नहीं लेकिन हमें सेफ रहना है विक्रांत ने कहा फिर उसने हर्षित की तरफ देखते हुए कहा सेफ प्लेस मिलते ही तुम वहां पर अपना पूरा सेटअप लगा लो और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो ओके सर ने जवाब दिया लेकिन सर अभी हमें क्या करना है अभी विकांत ने अपना सिर खुजाया और फिर हंसते हुए बोल पड़ा अभी तो पहले थोड़ी देर सो जाओ कल से बहुत काम करना है अगले दिन सुबह का मौसम भी ऐसा ही हो रखा था ये इस वक्त की सिचुएशन से मैच खा रहा था सोलन में आज टेम्परेचर अचानक से बहुत नीचे चला गया था मौसम काफी सर्द हो चुका था और अधिकतर लोग वहां वुलन कपड़े पहने नजर आ रहे थे दूर दराज के पहाड़ों पर भी बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही थी इस वक्त सोलन पुलिस ब्रांच के ऑफिस में काफी भीड़ लगी हुई थी पूरा पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद था क्योंकि इतना बड़ा मर्डर केस सॉल्व हुआ था ऐसे में इस वक्त यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी ताकि इस केस की फाइनल रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू किया जा सके विक्रांत भी अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचा हुआ था क्यूंकि स्पेशल टीम ने भी केस पर काम करते हुए अपना योगदान दिया था ऐसे में केस की रिपोर्ट में उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया जाना जरूरी था सोलन पुलिस को प्रोफेसर खुराना के डीएनए को लेकर थोड़ा संदेह था इसलिए पुलिस ने प्रोफेसर के फैमिली मेंबर्स को बुलाकर उनके डीएनए से भी खुराना के डीएनए को मैच करवाया आखिर में रिपोर्ट सही आई और यह प्रूफ हो गया कि कार में, में मेरी डेडबॉडी प्रोफेसर खुराना की ही थी प्रोफेसर खुराना की डेडबॉडी मिलने की पुष्टि होने के बाद तो ये केस खत्म हो चुका था पुलिस ने यह मान लिया था कि मेडिकल फार्मा के एम्प्लाईज को मारने का काम और मेडिकोर का डायरेक्टर्स को धमकाने का काम भी प्रोफेसर खुराना ने ही किया था पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर खुराना मेडिकोर फार्मा कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते थे वहां पर रहते हुए उसने किसी नई मेडिसिन पर रिसर्च किया था लेकिन बाद में कंपनी के ही कुछ लोगों ने मिलकर खुराना के ऊपर झूठे आरोप लगाते हुए उसे मेडिकोर से बाहर करवा दिया प्रोफेसर खुराना के साथ धोखा करके उसे नौकरी से निकाल दिया गया फिर खुराना ने अपना बदला पूरा करने के लिए उन सभी लोगों का मर्डर करना शुरू कर दिया जिन्होंने उसे फंसाने की कोशिश की थी उसने कंपनी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ऐसा करने के लिए उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पांच करोड़ रुपए फिरौती के तौर पर लेकर उसे आग के हवाले कर दिया इसके साथ ही वो मेडिकोर फार्मा कंपनी का नाम भी खराब करना चाहता था लोगों में मेडिकोर फार्मा के नाम पर एक डर पैदा हो जाए इसीलिए वो रोजाना एक एक लोगों को मारता जा रहा था बाद में उसने पुलिस के पकड़े जाने ये डर से और खुद को सजा मिलने के डर से सुसाइड कर लिया उसने मेडिकल फार्मा के को डायरेक्टर मिस्टर रणजीत चौधरी के साथ ही खुद को भी एक कार ब्लास्ट में उड़ा दिया पुलिस ने इस केस की पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली थी पूरे सोरण पुलिस डिपार्टमेंट में इस केस की क्रूरता को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ था हर तरफ सिर्फ इसी केस की चर्चा चल रही थी सोलन पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स इस वक्त केस की फाइनल रिपोर्ट तैयार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहे थे ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बयान देने वाले थे इसकी तैयारी कर रहे थे इस वक्त जिस तरह से विक्रांत काफी निराश और परेशान होकर बैठा हुआ था उसी तरह से सोलन के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर लोकेश चौधरी भी निराश होकर और अपना सिर नीचे करके बैठे हुए थे पुलिस की मीटिंग के दौरान भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था जबकि वो इस केस पर काम करने वाले मेन अधिकारी थे वो चुपचाप मीटिंग में बैठे इस केस का कंक्लूजन सुन रहे थे